निष्काम सेवा आरे किसू ओ किसू झोपड़ी में ये अंधेरा क्यों कर रखा है रे लालटेन क्यों ना जलाई अम्मा वो वो अ... अरे ये वो वो क्या लगा रखी है हाथ को हाथ नहीं सूज रहा जा जल्दी से लालटेन जला अरे कुछ दिखाई तो दे अम्मा वो अपने पड़ोस में शाहिद चाचा का लड़का है ना कौन यासिर हां यासिर शाम से ही उसका बदन बुखार से तप रहा है ओहो ऊपर से उसकी लालटेन की चिमनी भी टूट गई है अच्छा सो मैं अपनी लालटेन उन्हें दे आया हूं और तू खुद अंधेरे में बैठा है हां और करता भी क्या अम्मा शाहिद चाचा को तो लालटेन की जरूरत हमसे ज्यादा है ना <laughs> अरे वाह बेटा तेरे दिमाग में इतनी अच्छी बात आई कैसे हां ऐसी अच्छी अच्छी बातें तो स्कूल में मास्टर जी सिखाते हैं और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं <laughs> पढ़ ने लिखने से बच्चे कितने समझदार हो जाते हैं अरे मेरा बेटा <laughs> <laughs> अम्मा मास्टर जी कहते हैं कि अपनों की चिंता तो सभी करते हैं कभी दूसरों की चिंता भी करनी चाहिए हां बेटा शाहिद को कितना अच्छा लगा होगा कि उसके पड़ोसी मुसीबत में उसका साथ देते हैं सच कहूं अम्मा मुझे तो किसी की मदद करने में बड़ा अच्छा लगता है हां बेटा तुमने तो बड़ा ही अच्छा काम किया है और बदले में अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा हा? अगर तुम्हारी तरह सभी ऐसा सोचने लग जाएं तो दुनिया में कोई भी खुद को अकेला नहीं समझेगा शाबाश शाबाश बेटा जीते रहो बहुत अच्छा काम किया शाबाश